विक्रांत को कल कुत्ते के साथ बात करते हुए देखकर वहां खड़े सभी इन्वेस्टिगेटर्स हैरान रह गए उन्हें इससे भी ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब विक्रांत ने अपने होम्स को रोनित और सुमोना की दिखाना शुरू कर दिया भला कुत्ते को फोटो कौन दिखाता है यार और मजे की बात ये थी की वो कुत्ता भी अपनी जीप बाहर निकाल फोटो को यूं देख रहा था मानो वो सब कुछ समझ रहा है फोटो देखने के बाद शेरलोक होम्स मानो और जोश में आ गया वो अपने दुम हिलाता हुआ इधर उधर भागने लग गया विक्रांत को भी पता था कि यह कुत्ता उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता लेकिन राघव द्वारा बताई गई गली नंबर पांच के कुछ घरों की तलाशी ले ली थी लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ था ऐसे में उसे एक उम्मीद थी की हो सकता है उसका कुत्ता ही कुछ ढूंढ कर ला दे फोटो देखने के बाद शेरलॉक होम्स अपने दुम मिलाता हुआ आगे आगे भागने लगा उसके पीछे पीछे विक्रांत और बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स भी निकल पड़े थोड़ी देर तक इधर उधर घूमने के बाद शेलोक होम्स गली नंबर पांच के ही विला नंबर पांच के सामने खड़ा होकर भौंकने लगा विक्रांत और उसकी टीम पहले इस बंगले की तलाशी ले चुकी थी उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था लेकिन फिर भी न जाने क्यों शेलोक होम्स इसी घर के सामने खड़े होकर भोंक रहा था विक्रांत उसे यहाँ ऐसी हटाना चाहता था वो सोच रहा था की शेलोक होम्स उसे किसी नई जगह पर लेकर जाएगा लेकिन ये फिर से विला नंबर पांच के पास ही लेकर आ गया था विक्रांत उसे डांटते हुए यहाँ से हटाने की कोशिश करने लग गया लेकिन शेलोक नेमत तो पर यहां से हटने को तैयार नहीं था आखिर में विक्रांत उसे लेकर उस बंगले के अंदर आ गया बंगले का भी कंस्ट्रक्शन अधूरा ही पड़ा हुआ था जमीन पर काफी बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी ऐसा लग रहा था यहाँ वर्षो से किसी ने कदम नहीं रखा है बिल्डिंग में सिर्फ कंक्रीट पिलर का ढांचा खड़ा हुआ था अंदर की तरफ एक दो कमरे की दीवार जरूर बनी हुई थी लेकिन बाकी का पूरा घर सिर्फ कंक्रीट के पिलर और बीम के ढांचे पर ही खड़ा हुआ था जैसे ही ये लोग इस विला के अंदर दाखिल हुए विक्रांत का कुत्ता मेन गेट के दाई तरफ भागने लगा वहां पर तीन शेड से छाया हुआ कमरा बना हुआ था दरअसल ये विला का गैरेज लग रहा था जहां पर गाड़ियों को खड़ा करने का स्थान दिया गया था उस तरफ जंगली घास इतनी बड़ी बड़ी उगी हुई थी कि एक बार को उधर उज की तरफ बढ़ने लगा रास्ते में जंगली घास इंसान के लंबाई के बराबर उगे हुए थे किसी तरह से ये लोग झाड़ियों और घास को हटाकर खुद के लिए रास्ता बनाते हुए वहां पहुंचे वहां पहुंचने के बाद राजीव उस गैरेज के इधर उधर घूमकर इसका निरीक्षण करने लगा तभी शेलॉक होम्स राजीव के आगे पीछे घूमते हुए जोर जोर से भौकने लगा दरअसल इस इस वक्त राजीव इस गैरेज के तरफ खड़ा था। वहां पर कुछ फुटप्रिंट पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अभी हाल फिलहाल में ही कोई आया हुआ था ये देखो यहाँ पर पहियों के निशान भी है कोई गाड़ी भी आई है इधर और फोर व्हीलर गाड़ी है राजीव ने बड़े ध्यान से जमीन की तरफ देखते हुए कहा इसका मतलब यहाँ कोई आता जाता रहता है विक्रांत को थोड़ी तसल्ली हुई क्योंकि शेलॉक होम्स उसे सही जगह पर लेकर आया हुआ था अभी तक तो ऐसा ही लग रहा था अभी भी ये लोग कुछ फुटप्रिंट और गाड़ी के पहियों को देख ही रहे थे कि विक्रांत का कुत्ता गैराज के बाईं तरफ की दीवार की तरफ जाकर जोर जोर ऐसी भौंकने लगा ये दीवार जंगली घास और झाड़ियों से लगभग ढकी हुई थी जब विक्रांत दीवार के पास पहुँचा तो वो दंग रह गया दरअसल वहाँ पर मेटल का एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था और दूर से यह दरवाजा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था क्योंकि दरवाजे के आसपास काफी झाड़िया उत ने वहां झाड़ी हटाई तब उस दरवाजे का होल दिखाई पड़ा अब बड़ी समस्या ये थी की लॉक को कैसे खोला जाए विक्रांत कई बार दरवाजे के हैंडल को पकड़ कर उसे खोलने की कोशिश कर चुका था लेकिन दरवाजा हिलने का भी नाम नहीं ले रहा था देखने में भले ही यह दरवाजा काफी पुराना सा लग रहा था, लेकिन यह बहुत मजबूत था विक्रांत के बाद भी नहीं सका थोड़ी देर तक दरवाजे को इस तरह से खोलने के बाद इसे तोड़ने पर सहमति बनी वैसे इस मेटल के दरवाजे को तोड़ना किसी अकेले के बस की बात नहीं थी तो सबने एक साथ दरवाजे पर धक्का मारना शुरू किया लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ ऐसा लग रहा था कि दरवाजे को खास ऑर्डर देकर वज्र लोहे से तैयार करवाया गया था काफी देर तक मशक्कत करने के बाद ये लोग थक हार कर बैठ गए और लॉक खोलने की तरकीब सोचने लग गए कुछ देर तो सोच विचार करने के बाद विक्रांत ने अपनी सलाह सबके सामने रखी ऐसा करते हैं कि लॉक को गोली से तोड़ देते हैं। क्या गोली से विक्रांत का विचार सुनकर राजीव चौक उठा सर ये मेटल का दरवाजा है और लॉक भी डोर में इनबिल्ट है कोई ताला नहीं लगा हुआ है अगर गोली चलाएंगे तो ये मेटल से टकरा वापस हमें नुकसान पहुँचा सकती है मैंने फिल्मों में तो देखा है ऐसे ही करते हैं वो लोग बंदूक की गोली से लॉक खोल डालते हैं विक्रांत बोल पड़ा उसका लॉजिक सुनकर सब उसे अजीब सी नजरों से देखने लग गए गजा आदमी है ये अच्छा रुको मैं फिर से ट्राई करता हूँ विक्रांत फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ गया इस बार उसने अदृश्य शक्ति द्वारा दी गई जादुई चाबी का इस्तेमाल किया जैसे उसने इस चाबी के बारे में सोचा तुरंत ये दरवाजा खुल गया ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में विक्रांत अपनी अदृश्य शक्ति के ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है जब इमरजेंसी होती है तभी वो इसकी मदद लेता है उधर अचानक से लॉक खुला हुआ देखकर देव और अमित समेत बाकी सभी इन्वेस्टिगेटर सख्ते में आ गए किसी को समझ नहीं आया कि आखिर विक्रांत ने लॉक कैसे खोल दिया अभी कुछ सेकंड पहले तो वो गोली चलाकर लॉक खोलने की बेतुकी बातें कर रहा था और फिर अगले सेकंड वो दरवाजा खोल खड़ा था वैसे अभी इन सब बातों पर विचार करने का वक्त नहीं था दरवाजा खोलने के बाद जब विक्रांत ने अंदर देखा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई दरअसल दरवाजे के तुरंत बाद ही वहां एक बेहद बेहदी सीढ़ी बनी हुई थी जो कि नीचे की तरफ जा रही थी सीढ़ी काफी गहराई में जा रही थी और वहां पर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था गहराई में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था ऐसा लग रहा था की इस सीढ़ी को किसी खास मकसद से बनवाया गया है भोंक भोंक दरवाजा खुलते हुए विक्रांत का शहरलॉक होम्स अंदर सीढ़ी की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगा उसके भोंकने की आवाज यहाँ बहुत जोर से गूंज रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे कोई कुएं वगैरह बना हुआ है क्योंकि तो यहाँ आवाज बहुत जोर से गूंज रही थी और कुत्ते के भौकने की आवाज वापस कानों में आकर चुभ सी रही थी चुप करो चुप करो शोर मत मचाओ। विक्रांत ने शेलोकॉन्स को डांटते हुए कहा लेकिन फिर भी उसका भोंकना बंद नहीं हुआ वो अपनी दुम हिलाता हुआ सीढ़ी से नीचे उतरने लगा इस जगह को देख ऐसा लग रहा था की इसे रौनित ने खास तौर पर खुद के छिपने के लिए बनवाया हुआ है विक्रांत ने दो डिटेक्टिव को यहीं ऊपर ही दरवाजे के पास खड़े रहने के लिए कहा इसके बाद वो देव और राजीव के साथ धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगा उसने अपने कुत्ते को आगे किया हुआ था ताकि अगर कोई खतरा हो तो वो उसे पहले ही पता चल सके काफी अंदर अंधेरा था तो राजीव और देव ने अपने मोबाइल की फ्लैश जला रखी थी लगभग बारह फीट की गहराई में जाने के बाद सीढ़ी खत्म हो चुकी थी और एक बहुत बड़ा सा हॉल दिखाई पड़ा यह हॉल गैरेज वाले एरिया के ठीक नीचे बना हुआ था इसका एरिया लगभग चालीस स्क्वायर मीटर था दरअसल गोदाम टाइप का कुछ लग रहा था यहाँ पर काफी सारा टूटा फूटा सामान रखा हुआ था कई सारे टूटे हुए सोफे टीवी सेट, और कुछ जंग लगे दरवाजे भी पड़े हुए थे एक साइड में काफी पुराने जमाने का जनरेटर भी टूटी फूटी हालत में पड़ा हुआ था ये लोग अंदर हॉल में इधर उधर घूमते हुए यहाँ का निरीक्षण करने लगे तीनों लोग हॉल में इधर उधर ही घूम रहे थे की विक्रांत की नजर एक बड़ी सी मशीन पर पड़ी जो की लैदर के बने हुए कवर से ढकी हुई थी विक्रांत ने तुरंत ही इस लेदर के बने कवर को हटा दिया फिर जब उसने ध्यान से मशीन को देखा तो वो अबाक रह गया उसके साथ ही देव और राजीव की भी नजर जब इस मशीन पर पड़ी तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई दरअसल वैक्यूम सील करने वाली मशीन थी अब तो कन्फर्म हो चुका था कि सीरियल मर्डर केस रोनित बनर्जी ही कर रहा है। इस मशीन के पीछे दीवार पर कुछ फोटो भी लगी हुई थी एक फोटो के रोनित बनर्जी अपने माँ बाप के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा था दूसरी फोटो में सिर्फ उसके पिता और मां नजर आ रही थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है फोटो में मासूम से दिख रहा है रोनित बैनर्जी एक सीरियल मर्डरर बन जाएगा, ये किसने सोचा रहा होगा? कुछ देर तक शांत रहने के बाद राजीव ने विक्रांत से कहा सर अब हमें हायरअप को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और यहाँ फोर्स बुला लेनी चाहिए तभी आगे काम करते है हाँ इन्फॉर्म कर दो सबको विक्रांत ने मशीन की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा उसका शेलो कॉन्ट्स फिर से भोंगता हुआ विक्रांत के पास पहुंच गया चुप तुमसे बिल्कुल नात रहो शोर नहीं विक्रांत ने उसे चुप कराने की कोशिश की लेकिन वो तेजी से हॉल के दूसरी तरफ भाग कर जाने लगा और फिर एक कोने में खड़े होकर अपना दुम मिलाते हुए भौकने लगा विक्रांत को लगा कि वहाँ शायद कुछ और भी हो सकता है जब वो वहां पर पहुंचा तो दंग रह गया वहां पर भी एक दरवाजा लगा हुआ था शुद्ध काले रंग का लोहे का दरवाजा